मामो लीना मारिया मोन्टेशरी की कथा लेखन बारबरा बारा चित्र सारा कॉम्पिटे भाषांतर पूर्वाग्निक कुशवाहा मार्गोट और वॉल्टुक के प्राक कथन के साथ एसोसिएशन मोन्टेश इंटरनेशनल युवा मारिया मोन्टेश् कभी शिक्षिका नहीं बनना चाहती थी मारिया को स्कूल उबाऊ लगता था और उन्होंने बचपन में पढ़ाई छोड़ अभिनेत्री बनने की सोची थी पर सौभाग्य की ऐसा उन्होंने नहीं किया इसके बदले मारिया स्कूल में टिकी रही और अपने पिता व समाज की उम्मीदों के विरुद्ध जा बाल चिकित्सक बनी। इटली की पहली महिला डॉक्टर डॉक्टर मोंटेसरी की बच्चों में गहरी रुचि जल्द ही उन्हें उस पेशे की दिशा में ले गई जिसे वे कभी अपनाना नहीं चाहती थी शिक्षण उनके विचारों ने शिक्षा के स्वरूप को ही बदल डाला और आज तक उनकी विरासत दुनिया भर में उनके नाम से जुड़े स्कूलों में जिंदा है बार बार वो का जीवान्तु वर्णन आधुनिक शिक्षा की मामोलिना के प्रेरणादायक व असाधारण जीवन को बखूबी पेश करता है अनुक्रम एक स्कूली दिन दो सेरो को में करना नई दिशा असाधारण स्कूल पांच मामोलिना कासाडी काम्बिनी में एक ठेठ दिन और सात पुस्तक सूची प्राकथन एक मोन्टेश स्कूल की छात्र छात्रा छात्र या छात्र के रूप में यह शिक्षा रुचि होने के कारण आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर मारिया मोंटेसरी थी कौन मारिया मोंटेसरी ने अपनी जिंदगी को सभी बच्चों की तरक्की के लिए समर्पित कर दिया था यह किताब उनके बचपन इटली की पहली महिला चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाली युवती और शिक्षा की वैश्विक हस्ती व शांति की पैरोकार के रूप में उनके तमाम संघर्षों को उभारती है मारिया मोन्टेश् की खासियत थी कि उनकी थी उनकी स्वतंत्र सोच कल्पनाशीलता और जीवंत मिजाज वे इस सबकी जीती जागती मिसाल थी मुझे मारिया मोंटेसरी के साथ करीब से काम करने का सौभाग्य लॉरेन हॉलैंड में तब मिला जब वे अपनी उस विश्व दृष्टि को विकसित कर रही थी जिसे वे ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक शिक्षा कहती थी सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल बालक की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी वे मानती थी कि सीखना सभी बच्चों के लिए एक समग्र जीवन अनुभव होता है और हरेक देश व संस्कृति के बच्चे बुनियादी रूप से एक ही तरह से सीखते और विकसित होते हैं मारिया मोन्टेसरी ने मेरे व अनेक दूसरे लोगों के जीवन को अपनी विनोदप्रियता बुद्धिमता व असीमित ऊर्जा से प्रभावित किया है आशा करती हूं कि उनकी कहानी आपको उनकी इस उम्मीद के प्रति प्रेरित करेगी कि लोगों व दुनिया में शांति के निर्माण के लिए हम एकजुट हो सकते हैं मार्गोट और वॉल्टुक एसोसिएशन मोन्टेसरी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि अध्याय पहला स्कूली दिन इटली रोम शहर की एक अंधेरी ठसाठस थस भरी कक्षा में लड़कियों का एक समूह लंबी कतारों में मौन बैठा सिलाई कर रहा था उनके सिर एकाग्रता से झुके थे वे बिल्कुल सीधे बैठी थी उनके लंबे स्कर्ट उनके पैरों के स... को सलीके से ढके हुए थे। इनमें से एक लड़की थी मारिया मोन्टेशरी मारिया को सिलाई करना बुरा नहीं लगता था वह जोर से बोलकर दोहराए जाने वाले पाठों जितना उबाऊ तो नहीं था जब वह सिलाई करती थी तब कम से कम वो अधिक रोचक चीजों के बारे में सोच तो सकती थी कभी वह यह कल्पना करने की कोशिश करती कि लड़कों का स्कूल भला कैसा होता होगा 1870 के दशक में ज़्यादातर लोग यह सोचते थे कि लड़कों और लड़कियों का एक ही कक्षा में साथ बैठना सही नहीं है क्या लड़के भी ऐसी ही सख्त बेंचों पर बेंचों पर बैठते हैं क्या वे भी इन्हीं नीरज पाठों को दोहराते हैं क्या उनके शिक्षक भी कक्षा के अगले हिस्से में खड़े हो वही शब्द बार बार पढ़ सुनाते हैं पर मारिया को एक बात पक्की तरह पता थी वे सिलाई कढ़ाई तो कतई नहीं करते जब मारिया छोटी थी तब भी अपने स्कूली कार्य के बारे में खास महत्वाकांक्षी नहीं थी वह लावोरी के नाम जैसे सिलाई का काम को मन लगाकर करती और उसके लिए पुरस्कार पास संतुष्ट हो जाती थी हालांकि उसे सभी विषयों में अच्छे अंक मिला करते थे अपनी ही उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह नौ वर्षीय मारिया भी अभिनेत्री बनना चाहती थी रोम में कई थियेटर यानी नाटक मंच थे वह जानते थे कि अगर वो अभिनेत्री नहीं बनेगी तो बड़ी होने पर करने के लिए उसके पास खास विकल्प नहीं होगा शिक्षिका शिक्षिका बनने के, पर कडक चेहरे वाली ऊबी हुई औरतें मारिया को नापसंद था खेल मैदान में मारिया अमूमन आगे बढ़कर नेतृत्व तो करती थी उसका व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था कि दूसरी लड़कियां सहज ही उसके हुक्म का पालन करती थी पर कभी कभी वे यह सोचती थी कि मारिया बेहद रोबिली और अक्खड़ पर मारिया या तो उनकी राय पर गौर ही नहीं करती या उसे इसकी परवाह ही नहीं थी वह एक खुश मिजाज और आत्मविश्वास से भरी बच्ची थी 1870 में मारिया के पैदा होने के बाद से ही रेनिल्डे मोंटेशरी ये उम्मीद लगाई थी कि उनकी बेटी वे सब काम करेगी जो रेनिल्डे के बचपन में बढ़ती लड़कियों के लिए सही नहीं माने जाते थे रेनिल्डे एक होनहार सुशिक्षित स्त्री थी जो अपनी बेटी को पढ़ने सवाल पूछने और खूब मेहनत करने को उकसाती थी उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा पाना लड़कियों के लिए भी बेहद ज़रूरी है अपनी मां की हौसला अफजाई के चलते मारिया को अपनी पढ़ाई लिखाई में और मजा आने लगा जब मारिया ने गणित में खास रुचि दर्शाई तो रेनिल्डे बहुत खुश हुई हो सकता है कि अंकों के साथ काम करने का यह हुनर मारिया को अपने पिता एलेसांड्रो से विरासत में मिला हो जो एक अकाउंटे एक अकाउंटेंट थे मारिया को गणित की किताब पढ़ने में उतना ही मज़ा आता था जितना गुड़ियों से खेलने में एक बार तो वे नाटक देखने जाते समय गणित की किताब थिएटर ले गई ताकि नाटक के दौरान उसे नाटक के दौरान उसे पढ़ सके बारह वर्ष की होते होते मारिया अपने भविष्य के बारे में और अधिक सोचने लगी जल्द ही वे जल्द ही वे प्राथमिक स्कूल जो पूरा करने वाली थी जल्द ही वे जो प्राथमिक स्कूल जल्द ही वे प्राथमिक स्कूल जो पूरा करने वाली थी उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान इटली में लड़कियों की शिक्षा प्राथमिक शाला के बाद पूरी मान ली जाती थी और मारिया को अभी एहसास होने लगा था कि उसे स्कूल छोड़ अभिनेत्री नहीं बनना है बल्कि वो आगे पढ़ना जारी रखना चाहती है उसे पता था कि यह असंभव नहीं है कुछ लड़कियां सेकेंडरी स्कूल भी जाती हैं, पर उसके सामने एक भारी समस्या थी उनमें से ज्यादातर लड़कियां क्लासिकल स्कूल में साहित्य व भाषाओं का अध्ययन करती थी मारिया की रुचि ग्रीक व लैटिन भाषाओं में नहीं थी रुचि थी गणित में जो केवल तकनीकी स्कूल में पढ़ाया जाता था पर तकनीकी स्कूल में बहुत ही कम लड़कियां जाती थी पर इससे मारिया को फिक्र नहीं थी उसने तय किया कि वह गणित ही पढ़ेगी मारिया अपने फैसले से बड़ी खुश थी और उसके पिता को कोई खुशी नहीं। हुई तकनीकी स्कूल लड़कों के लिए हैं उन्होंने मारिया से कहा और गणित किसी लड़की को भला गणित पढ़ने की दरकार ही क्या है यह विचार ही अशोभनीय है पर मारिया अपना हट आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी उसने पिता को मनाने बुझाने की कोशिश की तर्क करे चिरौरी की पर एलेक्जांडर ने एक न सुनी मारिया का तो मानो दिल ही टूट गया वे समझते क्यों नहीं क्या यह स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं है कि उनकी इकलौती बेटी भी कि भी हिस्सेदारी उनके गणित प्रेम में हो पर एलेजांडरों के अलेक्सांडर के विचार पुराने तो वाले थे। वे किसी भी को आसानी से नहीं स्वीकारों को हाजिर जवाबी की सौम्यता की जरूरत होती है की नहीं। वे सोचते थे। और अधिकांश इतालवी समाज भी उनसे सहमत था सौभाग्य से रेनिल्डे ने बेझिझक तकनीकी स्कूल में पढ़ने के मारिया के निर्णय का समर्थन किया शायद उन्हें मारिया में वह साहसी खोजी बच्चे नजर आई जो वे खुद हमेशा उससे बनना चाहती थी उनकी बेटिया विद्रोही विद्रोहिनी है और यह बात रोनाल्डो को अच्छी लगी अपनी जिद्दी पत्नी व बेटी के सामने टिक न सके। मारिया का दाखिला अठारह सौ तिरासी के पद्झड़ में तकनीकी स्कूल में होना था अपनी 13वीं सालगिरह के तुरंत बाद वह गर्मियों का मौसम मारिया को सालों साल लंबा लगा मारिया ने किताबें पढ़ते और सिलाई कढ़ाई करते समय गुजारा पर उसका अधिकतर समय स्कूल के बारे में सोचने में ही बीतता कैसा होगा वह तकनीकी स्कूल मारिया को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि लड़कों के साथ स्कूल जाना लड़कियों के साथ स्कूल जाने से अधिक रोचक नहीं था उसे इतिहास और गूगल के बारे में जानने सीखने में मजा आता था और खुशनवीसी यानी कैलीग्राफी हुआ इतालवी साहित्य जैसे नए विषयों को सीखने को वह आतुर थी पर कक्षाएं तो हमेशा पहले जैसी ही होती थी छात्र अपनी मेजों के सामने घंटों बैठे किसी किताब से नियम, नियम तय कम कम तो कर चुकी थी कि उसे स्कूली पढ़ाई हर हालत में पूरी करनी है सो उसे उसने पढ़ना बंद करने के बारे में सोचा तक नहीं तकनीकी स्कूल में कुछ वर्ष बिताने के बाद मारिया ने इंजीनियर बनने का फैसला किया हालांकि उसकी कक्षा के अधिकतर अन्य छात्रों की योजना भी इंजीनियर बनने की थी पर मारिया अपने पिता को इस बारे में बताने से डरती रही वह इनकी प्र... उनकी प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकती थी पर इंजीनियरिंग लड़कों के लिए है यही तो कहेंगे वो मारिया का कयास सही था एलेक्सेंड्रो एलेक्सांड्रो अपने बेटी के फैसले से सत्ते में आ गए उलझन में फंस गए आखिर उनकी बेटी दूसरी युवतियों यू... की तरह शिक्षिका क्यों नहीं बन सकती अठारह सौ की गर्मियों में तकनीकी स्कूल पूरा करने के पहले मारिया ने अपने भावी पेशे के बारे में अपना उसने पिता को कि वो बनने के बदले एक डॉक्टर बनेगी अध्याय दो शेरों को बस में करना तोबा तो कभी सुना तक नहीं होगा एक महिला डॉक्टर असंभव मारिया को यह शब्द बार बार सुनने पड़े दोस्तों के मुंह से परिवार वालों से और बेशक अपने पिता से इटली में कोई भी स्त्री पढ़ने के लिए कभी मेडिकल कॉलेज गई ही नहीं थी जाहिर था कि एलेक्जांड्रो मोन्टेसरी किसी भी औरत द्वारा ऐसी बेहूती बात का पुरजोर विरोध करते पर उनकी खुद की बेटी वे उसे चिकित्सा शास्त्र पढ़ने से रोक तो नहीं पाएंगे पर उसे कभी एक नहीं होने वाले थे पर रेनिल्डे ने एक बार फिर अपनी बेटी का पक्ष लिया वे मारिया के साहसिक निर्णय से बेहद प्रसन्न थी अपने पति के गुस्से भरे विरोध से वे तनिक भी नहीं घबराई वे जानती थी कि मारिया जरूर एक उम्दा चिकित्सक बनेगी मारिया ने अपने लक्ष्य पाने की तैयारी के चुनाव के लिए पुष्टि पाने की इच्छा से वे डॉक्टर गुईडो बाचेली के पास गई जो रोम विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के प्रमुख थे मारिया ने उन्हें बताया कि वे स्नातक पूर्व डिग्री पाने के बाद चिकित्सा का अध्ययन करना चाहती है और उनसे सहयोग मांगा डॉक्टर बाच्चेली को किसी स्त्री का चिकित्सा अध्ययन करने का विचार ही डरावना लगा उन्होंने मारिया से कहा कि उसकी योजना असंभव है और किसी भी तरह का सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया पर मारिया डिगी नहीं वापस लौटने के पहले उसने बड़ी सागी से उनसे हाथ मिलाया समय देने के लिए शुक्रिया अदा की और दृढ़ता से घोषणा की मैं जानती हूँ मैं डॉक्टर बनूंगी अठारह में बीस वर्षीय मारिया ने रोम विश्वविद्यालय में विज्ञान व गणित में स्नातक पूर्व अध्ययन शुरू किया उन्हें सभी कक्षाओं में ऊंचे अंक मिले और वे अठारह सौ में, में अपना डिप्लोमा पा सकी मेडिकल स्कूल में आवेदन के लिए वे तैयार थी सख्त विरोध के बावजूद मारिया तब तक जुटी रही जब तक उन्हें दाखिला न मिल गया किसी को यह ठीक से नहीं मालूम कि आखिर उसने यह हासिल कैसे किया मारिया समूचे इटली की पहली महिला थी जिसने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया उसे मालूम था कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है चार लंबे साल उसके आगे थे क्या वह यह सच में कर सकेगी मारिया को भरोसा था कि वह कर सकेगी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली अन्य छात्रों की ही तरह मारिया भी अपने माता पिता के साथ घर में रहती रही दिन का हर एक पल और रात का ज्यादातर भाग मारिया ने अपनी पढ़ाई को समर्पित कर दिया जब उसकी उम्र की अधिकतर युवतियां सिलाई कढ़ाई पियानो बजाने का अभ्यास करने और युवकों द्वारा जताए प्रेम को सुनने में बिता रही थी मारिया भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र पढ़ने में जुटी थी वह कभी कक्षाओं में गैर नहीं होती सर्दियों के मौसम में एक दिन भारी बर्फबारी के बावजूद मारिया अपनी लंबी स्कर्ट पहने कक्षा में पहुंची पहुँचते पहुँचते वह पूरी तरह गीली हो चुकी थी और गलन भरी ठंड उसकी हड्डियों में बस गई थी और तो और वह अकेली छात्रा थी जो उस दिन कक्षा के लिए पहुँची थी जो प्रोफेसर बाषण देने आए थे वे उसके उपस्थित होने के संकल्प से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अकेली मारिया के लिए बाषण दिया हालांकि मारिया ने जल्द ही विश्वविद्यालय में अपने प्रोफेसरों का सम्मान जीत लिया पर अपने सहपाठियों का सम्मान जीतना कहीं ज़्यादा मुश्किल था एक भी दिन ऐसा न गुजरता जब उसे अपने और अन्य छात्रों के बीच के उस एक अंतर की याद न दिलाई जाती कि वह एक स्त्री थी बेशक वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी पर उससे उम्मीद यही की जाती थी कि वह 19वीं शताब्दी के सामाजिक नियमों का पालन करे। मारिया को स्कूल भवन छोड़ने और वहां से घर तक वापस लाने के लिए मार्ग के रूप में पिता की जरूरत पड़ती थी जो जाहिर तौर पर उसकी शिक्षा के खिलाफ थे यह उसलिए क्योंकि किसी भी भले घर की युवती का अकेले सड़क पर चलना उचित नहीं समझा जाता था भवन में पहुँचने के बाद भी मारिया को कक्षा के बाहर तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक आखिरी छात्र कक्षा में प्रवेश कर अपनी जगह पर न बैठ जाए क्योंकि गलियारों में पुरुषों के पास से गुजरना स्त्रियों के लिए शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी कई बार उसके सहपाठी ऐसे बैठते कि जब तक मारिया कक्षा में आए कोई स्थान खाली न बचा हो ऐसा होने पर मारिया को दो घंटों की कक्षा में कमरे के पिछवाड़े में खड़े रहना पड़ता मारिया तब सहपाठियों की ठीठियाट सुनती जब वे उसके बारे में कोई मजाक साझा करते मारिया की प्रतिक्रिया अमूमन धैर्य और विनोद की रहती पर कभी कभी वो उन्हें आंख तरेर घूरती थी एक बार बार जब उसके पीछे बैठा छात्र मारिया, तो मार, मारिया का एक ही लक्ष्य था डॉक्टर बनना वो पुरुषों से भरे एक स्कूल को अपनी राह में आड़े नहीं आगे देने वाली थी इन तमाम बाधाओं के बावजूद मारिया अधिकतर समय खुश रहती पर कभी कभार ऐसा समय भी आता जब वो खुद को पूरी तरह पस्त महसूस करती घर में उसके पिता उससे खींचे खींचे और उसके प्रति उदासीन रहते स्कूल में उसके सहपाठी उससे दुराव रखते और छेड़खानी करते इन बाधाओं के अलावा शरीर विज्ञान की कक्षाओं की अग्नि परीक्षा भी थी जिसमें चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को मानव शरीर की चीरफाड़ करनी पड़ती थी मारिया को मृत शरीर की चीर करना और आंतरिक अंगों को छूना नापसंद था स्थिति को मानव और पेचीदा करने के लिए मारिया को यह चीरफाड़ रात को करनी पड़ती निपट अकेले क्योंकि पुरुषों के साथ किसी स्त्री का यह सब करना उचित न था शरीर विज्ञान संस्थान में अपनी पहली रात मारिया कभी नहीं भूल सकी कमरे से बाहर भागने से खुद को रोकने में मारिया को अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा कमरे की अलमारियों में अपराधियों के अंग सजे थे एक मर्दबान में अंतरिया उनकी खोपड़िया कतार में धरी थी और काली श्या के अक्षरों में उन पर हत्यारा चोर जैसी इबारते चस्पा थी एक बेसिन में हड्डियां धरी थी जिन पर गुलामी गुलाबी मांस अब तक चिपका था एक कोने में विशाल कंकाल रखा था मैं उसे घूर कर देख रही थी मारिया ने अपनी एक सहेली को लिखा मुझे कंकाल हिलता लगा मैंने आके फेरी और कक्ष में आगे पीछे चलने लगी क्योंकि मुझे इस सब से घृणा हो रही थी चेर फाड़ कक्ष में रसायनों की दुर्गंध से मारिया का जी मचलाता था एक बार तो उसने एक व्यक्ति को पैसे तक दिए ताकि वो उसके पास खड़ा हो सिगरेट पीता रहे उसने खुद भी सिगरेट पीने की कोशिश की ताकि सौ की दुर्गंध से वह खुद को बचा सके मारिया सोचने लगी कि मेडिकल स्कूल को चुनने का उसका निर्णय शायद गलत था उसके सामने इतनी बाधाएं थी कि उसे कभी कभी लगता कि क्या उसका यह संघर्ष सच में जायज है जाहिर है कि पढ़ाई छोड़ देना अधिक सान होता। पर मारिया पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी शंकाओं को परे रखेला और नई ऊर्जा के साथ अध्ययन जारी रखा उन दिनों उसने सालों बाद अपनी एक सखी को बताया मुझे लगता था कि मानो मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेडिकल स्कूल के अंतिम दो वर्षो में मारिया ने बाल चिकित्सा का अध्ययन किया रोम के बच्चों के अस्पतालों में काम कर उसने व्यावहारिक अनुभव पाया उसे अपने काम से प्यार था और वह जल्द ही बाल रोगों की विशेषज्ञ बनने लगी उसकी खास रुचि साइकेट्री या मनोचिकित्सा में थी सोमारिया ने विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक में शोध भी शुरू की अठारह में विश्वविद्यालय में छः लंबे वर्ष बिताने के बाद मारिया आखिरकार अपने अध्ययन की समाप्ति के पास थी उन दिनों चिकित्सा के सभी विद्यार्थियों की तरह मारिया के लिए भी वरिष्ठ छात्रों की उपस्थिति में एक भाषण देना आवश्यक था नियत दिन वो मंच पर चढ़ी और पुरुषों से भरे सभा कक्ष पर नजर दौड़ाई वह जानती थी कि मौजूद लोगों में से कई आलोचना कर उसकी धज्जिया उड़ाने को बेताब हैं। उसे डर था कि वे शोरबुल करेंगे उस पर तंज कसेंगे और जब मारिया ने अपना भाषण समाप्त किया तो वहां तालियों की आवाज से वह तालियों की आवाज़ से चकित हो गई उसके सहपाटी ब्रॉ यानी वाह और बेने यानी उमदा चीखते हुए उठ खड़े हुए थे नम आंखों से मारिया ने उस शख्स को देखा जो सबसे अलग नजर आ रहा था आखिरी कतार में उसके पिता खड़े थे वे बजा रहे थी मुस्कुरा रहे थे उन्होंने आखिरकार मारिया को उसके फैस मारिया को उसके फैसले को स्वीकार किया था यह दिन स्वीकार लिया था यह दिन मारिया को कभी नहीं भूलने वाला था उन्होंने बाद में इस दिन को याद करते हुए कहा था मुझे उस दिन ऐसा लगा मानो मैं शेर को पालतू बनाने वाली इंसान हूँ 10 जुलाई अठारह को 25 वर्ष की उम्र में मारिया को अपनी मेडिकल डिग्री मिली और डॉक्टोरेशा यानी महिला डॉक्टर की उपाधि भी उसने अपना लक्ष्य हासिल कर दिखाया था वह इटली की पहली महिला चिकित्सक बन गई थी अध्याय नई दिशा मारिया अपने विश्वविद्यालय के जीवन को पीछे छोड़ चिकित्सा का असली अभ्यास शुरू करने को बेताब थी अपना डिप्लोमा पाने के चार महीने बाद ही युवा डॉक्टोर शाह मोन्टेरी के पास तीन तीन काम थे दो अस्पतालों में सहायिका के रूप में काम करने के अलावा उन्होंने खुद अपना क्लिनिक भी खोल लिया था मारिया को पढ़ा चुके प्रोफेसर को भेजने लगे खास से बच्चों को उन्हें मालूम बुलावा था। कभी -कभी मरीज को जाँचने और उसका इलाज करने के बाद मारिया उसके सोने के कमरे को सही करती उसके तकियों को ठीक करती उसके पीने के लिए गर्मा गर्म सूप का एक प्याला तैयार करती मारिया के करीबी सहेली ने एक बार उसका वर्णन करते हुए कहा वर्णन करते समय कहा कि वह नौकरानी खानसामा, नर्स और चिकित्सक का मिलाजुला रूप है मारिया अपने नए पेशे में खुश थी उसे इस बात का कयास ही नहीं था कि मेडिकल स्कूल से निकलने के बाद साल भर बाद ही उसका काम उसे एक नई दिशा में बढ़ा ले जाएगा पर ठीक यही हुआ अपने व्यस्त दैनिक कार्यक्रम के बावजूद मारिया रोम विश्वविद्यालय के मनोरो में अपनी शोध जारी रख सकी अठारह सौ में वे सहायक चिकित्सक के रूप में क्लिनिक का हिस्सा बनी मारिया ने सोचा कि वे एक और काम कैसे सब निभा सकेंगी पर उन्हें मनोरोग विज्ञान अपनी ओर खींचता था मारिया ने किसी न किसी तरह से यह भी करने का समय और रोजा तलाश ली। इस नए पद की उनकी जिम्मेदारियों में एक था मानसिक रोगियों के आश्रम या आवासों में नियमित रूप से जाना इन आश्रमों में वे मरीजों का अवलोकन करते उन रोगियों की पहचान करती जो क्लिनिक में इलाज के लिए उपयुक्त थे मारिया बच्चों के प्रति आकर्षित हुई इनमें कई बच्चे मानसिक रूप से विमंदित थे कुछ दूसरे भावनात्मक रूप से अस्थिर थे और उन्हें आचरण संबंधी गंभीर समस्याएं थी इन बच्चों को आश्रमों में कैदियों की तरह खाली अंधेरे में कमरों की, कमरों की खाली अंधेरे कमरों में रखा जाता था उनके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे मतलब कि सोने और खाने के अलावा करने को उनके पास कुछ खास नहीं था मारा बच्चों को देख बेहद परेशान होती वे हमेशा उनके बारे में सोचती रहती उनकी मदद करने का कोई तरीका तो होगा वो जानती थी कि ऐसे बच्चों को आश्रम में ठूस देना समाधान तो नहीं था इनमें से एक आश्रम का दौरा करते समय मारिया को बताया गया कि बच्चे खाना खा चुकने के बाद फर्श पर घुटनों के बल रेंगते हैं उन टुकड़ों की तलाश में जो खाते समय गिर गए हों, मारिया ने यह बात सुनी पर कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने बच्चों को देखा उस खाली कमरे की नंगी दीवारों पर नजर घुमाई अचानक उन्हें बात सूझी एक बात सूझी हो सकता है कि बच्चे गिरे हुए टुकड़ो को इसलिए नहीं तलाश रहे कि वे भूखे संभव है कि इन बच्चों को सिर्फ देखने और छूने के लिए किसी चीज की जरूरत हो आखिर गिरे हुए डबल रोटी के टुकड़े ही तो उनके एकमात्र खिलौने थे मारिया ने जितना अधिक उन बच्चों का अध्ययन किया उतना ही ज्यादा भरोसा उन्हें इस बात पर होने लगा कि इन बच्चों की मदद की जा सकती है अगर उन्हें करने को कुछ गतिविधियां गतिविधियाँ दी जाए तो अगर उन्हें थामने पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें देखने के लिए अलग अलग रंग महसूस करने के लिए विभिन्न आकार दिए जाए तो वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे मारिया को समस्याओं को सुलझाने में बड़ा मजा आता था और उन्होंने ठान लिया कि वह में डाल दिए गए इन बच्चों की समस्या को सुलझा ही रहेंगी उन्होंने विमंदित और भावनात्मक रूप से अस्थिर बच्चों पर उपलब्ध सभी लिखित सामग्री पढ़ी उनके उपचार के लिए जिन तरीकों का पहले इस्तेमाल किया जाता था उनके बारे में पढ़ा साथ ही वे लगातार बच्चों को देखती रही अपने अवलोकन और विचारों को दर्ज करती रही आखिरकार मारिया जिस नतीजे पर पहुंची वो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला था इन बच्चों को मनोवि में नहीं स्कूलों में होना चाहिए ये बच्चे विशेष थे उन्हें विशेष स्कूलों की जरूरत थी मारिया ने तय किया कि वे छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में सब कुछ सीखेंगे और तब आश्रम के इन बच्चों की मदद करने का उपाय ढूंढ निकालेंगे अपने दफ्तर और अस्पतालों में पूरे दिन मरीजों का इलाज करने के बाद मारिया अध्ययन करने की आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एक स्कूल की योजना मार्या के स्कूल की कक्षा स्पर्श करने और थामने के लिए वस्तुओं से भरी होंगी एक बगिया होगी जिसमें देखने और सुनने के लिए रंग बिरंगे फूल होंगे बच्चे व्यायाम की कक्षा में भागे गुलाब माटिया खाएंगे वे अक्षर भी सीखेंगे पर किताबों में देख उन्हें रट कर नहीं बल्कि हरेक अक्षर के आकार पर उंगली घुमा उन्हें स्पर्श कर मारिया का मानना था कि बच्चों को पहले अपनी इंद्रियों से सीखना चाहिए देख कर स्पर्श कर सुन सुन कर सूंग कर और तब अपने दिमाग से पर मारिया जानती थी कि कागज के पन्नों में दर्ज विचार नाकाफी होते हैं अगर उन्हें अपने स्कूल को हकीकत का जामा पहनाना है तो उन्हें दूसरों को अपनी बात पर विश्वास विश्वास भी दिलाना होगा मारिया ने अगले दो वर्ष यही किया उन्होंने चिकित्सकों से शिक्षकों शिक्षिकाओं से सामाजिक कार्यकर्ताओं से खूब बातचीत की अपने विचारों के बारे में सामान्य पत्रिकाओं व चिकित्सा की पत्रिकाओं में लेख लिखे अपनी शोध पर भाषण दिए पहले रोम में और तब इटली भर में मारिया सुबह से देर रात तक काम करती इतने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उनकी निजी सामाजिक जिंदगी नदारत थी उनके करीबी दोस्त उनके साथ काम करने वाले लोग ही थे उन्हें डॉक्टर जुस्सेपे मोन्टेसानो खासतौर से पसंद थे जो मनोरोग क्लिनिक में सहायक चिकित्सक थे दोनों युवा चिकित्सकों की रुचियों में समानता थी और दोनों जल्दी करीबी दोस्त बन गए मारिया जुस्सेपे जैसा दोस्त पाकर खुश थी वे उनके सपनों को समझते और साझा भी करते थे जो दोनों को जल्द ही एक दूसरे से प्रेम हो गया मार्च दो तो में, में मारिया ने जुस्सेपे के पुत्र को जन्म दिया पर जुस्सेपे व मारिया ने शादी नहीं की शादी न करने का कारण आज तक कोई नहीं जानता मारिया ने अपने बेटे का नाम मारियो मोन्टेसरी रखा उसकी पैदाइश कर आज जुसेपे व मारिया ने आजीवन आजीवन गुप्त रखा केवल उनके माता पिता और उनके चंद करीबी दोस्त इस राज को जानते थे। उन दिनों शादी के बिना बच्चा होना भारी कलंक माना जाता था। अगर सच्चाई जाहिर हो जाती तो मारिया का पेशेवर जीवन ही बर्बाद हो जाता उसे वह सब बंद करना पड़ता, जिसके लिए उसने जी जान लगा दी थी मारिया ने भारी मन से यह स्वीकार किया कि वो अपने बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती पर उसे पूरी तरह त्याग भी नहीं सकती थी सोमारियो को रोम के पास बसे ग्रामीण इलाके में एक दंपत्ति के पास भेज दिया गया अगर मारिया उसे साथ नहीं रख सकती थी तो कम से कम अपने से करीब तो रख ही सकती थी अपने बचपन में मारियो पतझड़ मा में, उस में मारिया ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा पर भाषण देने और लेख लिखने का काम जारी रखा जनवरी अठारह सौ निन्यानवे में इटली के शिक्षा मंत्री ने मारिया को रोम के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज कॉलेजियो रोमानो में भाषाओं की एक श्रृंखला देने के लिए आमंत्रित किया मारिया के लिए यह आमंत्रण बेहद मायने रखता था बेशक इस बात से उत्तेजित थी कि वे रोम के भावी शिक्षकों से अपनी शोध पर चर्चा कर सकेंगे पर एक बात और थी जिसने उन्हें इस आमंत्रण से इतना खुश कर दिया था शिक्षा मंत्री डॉक्टर गुलो बाह वही व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में डॉक्टर बनने के मारिया के निर्णय को कतई समर्थन नहीं दिया था 1900 की में मारिया को स्कूल चलाने वाले दो निर्देशकों में से एक के पद का प्रस्ताव दिया गया दूसरे निर्देशक जुसे पे मोन्टे होने वाले थे मारिया बेहद प्रसन्न थी अब अपने तमाम विचारों को बच्चों के साथ आजमा सकती थी इससे सार्थक काम की वे कल्पना तक नहीं कर सकती थी मारिया जो तीस वर्ष की भी नहीं हुई थी अपनी सामान्य ऊर्जा और संकल्प के साथ इस नए काम में जुट गई उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और चुनौतियों के प्रति प्रेम उन्हें शिक्षण की ओर खींच लाया था उस पेशे की ओर जिसे वे कभी अपनाना नहीं चाहती थी पर मारिया कोई साधारण शिक्षिका नहीं थी वे बच्चों के साथ पूरे दिन रहती उन्हें पढ़ाती उनका अवलोकन करती उन पर प्रयोग करती रात को घर लौट दिन भर के अपने अवलोकनों को दर्ज करती तब वे शिक्षण सामग्री के चित्र और मॉडल बनाती तब उन्हें लगता कि कोई डिजाइन बिल्कुल सही है तो वे इस सामग्री को बनवाती कुछ ही समय मारिया की, कक्ष... मारिया की कक्षा पकड़ने के लिए विभिन्न आकारों आकारो, की अनेक वस्तुएं वहां थी ऐसी भी चीजें थी जिन्हें स्पर्श किया सूखा सुना सुना जा सकता था मारिया की सामग्रियों में एक थे लकड़ी के त्रियामी चित्र त्रियामी अक्षर उन्होंने स्वरो जब बच्चे, उन अक्षरों को बार -बार बच्चे चौक से श्याम पट पर अक्षर लिखने लगे थे जिन बच्चों से समाज ने हाथी धो लिया था उन्होंने खुद को लिखना सिखा डाला था अब बच्चे अक्षरों की धुनियों को सीखने के लिए तैयार थे दिनों दिन तक मारिया उनके साथ काम करती रही अक्षर की ओर संकेत करती और अक्षर की ध्वनि बताती संकेत करती और ध्वनि बताती यह आई है और यह ओ है आखिरकार बच्चे अक्षरों को उनकी ध्वनियों से पहचानने लगे देखना पढ़ने में बदल जाता है और स्पर्श करना लिखने में मारिया ने अपनी असाधारण पद्धति का वर्णन करते हुए बाद में लिखा कुछ बच्चों ने तो इतनी प्रगति कर ली की मारिया उन्हें सामान्य बच्चों के सार्वजनिक रूप में पठन व लेखन की परीक्षा दिलवाने ले गई वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए मारिया जानती थी कि उनकी विधि कारगर है और उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया मारिया अधिक तो तो तेजी से नहीं सीखेंगे परंपरागत पढ़ना लिखना जाता है सोचने के लिए मारिया के पास अब कुछ नया था अध्ययन चार असाधारण स्कूल स्कूल में इतनी सफलता पाने के बावजूद मारिया ने उन्नीसो एक में यह काम छोड़ दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी बच्चों के साथ वे इतनी तरक्की कर चुकी थी फिर अब भला काम क्यों कर छोड़ा लोग सोचने लगे पर मारिया ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया हो सकता है कि उन्होंने काम इसलिए छोड़ा क्योंकि जुस्सेपे के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया था और उसने किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था बहरहाल कारण जो भी रहा हो मारिया ने जुस्सेपे और स्कूल को पीछे छोड़ा और भविष्य की ओर देखने लगी अब यहाँ से कहाँ जाना है उन्होंने स्कूल में किए गए अपने काम पर खूब सोच विचार किया जिन्हें आचरस बच्चे वास्तव में कितने सीख सके थे और उन्होंने किस तेजी से सीखा था उन्हें अच्छा था कि बच्चे वास्तव में तो जिज्ञासा उन्हें एक नई दिशा मिलेगी मेडिकल कॉलेज से निकलने के पांच वर्षो में भी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के शिक्षण की जानी मानी विशेषज्ञ बन चुकी थी पर सामान्य बच्चों की शिक्षा के बारे में और जानना चाहती थी धीमे धीमे उन्होंने बाद में कहा मुझे विश्वास हो गया कि अगर सामान्य बच्चों के लिए भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाए तो उनका व्यक्तित्व अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से विकसित या मुक्त हो सकेगा इस वर्षी मारिया फिर से पढ़ने के लिए रोम विश्वविद्यालय लौटी उन्होंने उन विषयों को चुना जो उन्हें यह जानकारी दे सके कि बच्चे दरअसल सीखते कैसे हैं दर्शन मनोविज्ञान और यानी एंथ्रोपोलॉजी साथ ही शिक्षण व साफ सफाई के कुछ कोर्स भी उन्होंने किए विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के कार्य का उन्होंने अध्ययन किया वे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों व छात्रों का अवलोकन करने भी जाती रही उन्हें यह देखकर भारी अचरज हुआ कि उनके स्कूली दिनों के से आज 30 साल बाद भी पढ़ाने के तरीकों में कितना कम बदलाव आया था बच्चे अब संवेद स्वरों में पाठों को दोहराते थे वे सलीकेदार कतारों में सीधे ऐठे हुए बैठते थे मानो वे पिन से टांग दी गई तितलियां हूं उन्हें लगा मानो वे खुद को उनके बीच बैठी यह सब देख रही हूँ 1904 के आते आते मारिया के अध्ययन और लोगों ने उन्हें यह भरोसा दिला दिया कि इटली में स्कूलों के बदलने का समय आ चुका है उन्होंने इस दौरान जो कुछ जाना सीखा वह सब उनके विचारों की पुष्टि करता था जो अरसे से उन्हें सताते रहे थे बच्चों को सीखने पर मजबूर नहीं करना चाहिए वे तो वैसे ही सीखना चाहते हैं मारिया का विश्वास था कि अगर सही सामग्री और सही वातावरण हो तो बच्चे खुद ही सीखना चुनेंगे हालांकि मारिया अपने दफ्तरों और रोम के कई अस्पतालों में अब भी के रूप में ही काम कर रही थी उन्होंने इटली के स्कूलों को सुधारने के अभियान के लिए समय निकाला उन्होंने अपने शोध के बारे में पत्रिकाओं में लेख लिखे रोम विश्वविद्यालय में शिक्षकों का एक कोर्स पढ़ाती रही शिक्षक शिक्षक सम्मेलनों में भाषण दिए मारिया प्रभावशाली वक्ता थी वे कभी लिखित नोट्स का इस्तेमाल नहीं करती थी वे सदेश्वर में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती थी अपने बिंदु पर जोर देने के लिए वे हाथ हिलाती या मुठ्ठी ताद लेती वे बेहद हाजिर जवाब थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लोगों को अपने पक्ष में कर लेती उनके श्रोता उनके कहे पर विश्वास करने लगते मारिया को शिक्षा के विषय पर पढ़ने लिखने और बोलने में मजा आता था, था पर उनकी सबसे बड़ी चाहत थी कि बच्चों के साथ काम करने की क्यों वे जानती थी क्योंकि वे जानती थी कि उनके साथ काम करने पर ही वे यह जान पाएंगी कि वे सही हैं या नहीं मारिया को यह मौका 1906 में मिला उस साल संपन्न बैंकरों का एक समूह मारिया के पास एक रोचक प्रस्ताव लेकर आया उन्होंने बताया कि शहर के गरीब और बेघर लोगों के लिए उन्होंने एक भवन यानी चाल की मरम्मत करवाई है ताकि उन्हें सस्ते आवास उपलब्ध हो सके यह भवन रोम के सान लोरेंजो इलाके में था यह इलाका अपनी गरीबी और कच्ची वस्तियों के लिए जाना जाता था भवन के ज्यादातर किराएदार गरीब कामकाजी कामकाजी लोग थे जिनके छोटे बच्चे थे बच्चे स्कूल जाने की उम्र के नहीं थे तो माता पिता उन्हें अकेला छोड़कर काम पर निकल जाते थे किसी वैश्य की निगम के बिना बच्चे दिन भर भवन में दौड़ने भागने और खेलने के लिए आ जाते वे ताजा ताजा रंगी दीवारों को घसीटे मारकर बिगाड़ते और पूरे परिसर में कूड़ा कचरा बिखेरते बच्चों को भवन को बर्बाद करने से रोकने के लिए बैंकरों ने दिन में उनके रहने के लिए कमरा उपलब्ध कराने का फैसला किया था पर अब बैंकरों को किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो बच्चों को व्यस्त रख सके ताकि वे सैदानी पर आमादन न हो बैंकरों ने मारिया के काम के बारे में सुन रखा था और सोचा कि शायद वही वह इंसान है जिसे वे तलाश रहे हों मारिया तो ऐसी किसी ऐसी ही किसी चुनौती का इंतजार कर रही थी पर उन्होंने काम स्वीकारने की एक शर्त रखी बच्चों का कक्ष कक्ष कैसे चलाया जाएगा इस पर मारिया का पूरा नियंत्रण मारिया को पूरा नियंत्रण चाहिए था बैंकरों ने उनकी शर्त मंजूर कर ली मारिया ने अपनी छोटी सी का नाम कासादीप बॉम्बिनी रखा जिसका मतलब होता है बालघर 6 जनवरी 1907 को कासादी बॉम्बिनी के द्वार खुले मारिया को लगा मान्य उनके जीवन का कार्य अब जाकर शुरू हुआ है उन्होंने बाद में याद करते हुए कहा कि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका यह काम बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा स्कूल के औपचारिक शुभारंभ के दिन उन्होंने जो भाषण दिया उसमें यह भविष्यवाणी की कि, कि किसी दिन दुनिया भर से लोग उनके बाल घर को देखने आएंगे मारिया मोन्टेश की तरह आत्मविश्वास से लबरेज कोई स्त्री ही एक खाली कक्ष और पचास उपद्रवी बच्चों पर नजर डाल ऐसे आशाजनक भविष्य की कल्पना कर सकती थी मारिया अपने दिन का हर एक घंटा काशा दी बॉम्बिनी में बिताना चाहती थी पर काशा के निदेशक होने के अलावा मारिया अब भी एक डॉक्टर शिक्षिका प्रवक्ता और शोधकर्ता भी थी 100 बैंकरों की मंजूरी ले उन्होंने काशा के लिए एक शिक्षिका नियुक्त की ताकि उन्हें अवलोकन करने और प्रयोग करने का वक्त मिल सके उन्होंने तुरंत उन उन्हों शिक्षण सामग्रियों को भी मांगवाया जो उन्होंने बनाई थी मारिया इन्हें सेंसरी या संवेदी सामग्रिया कहती थी क्योंकि उनका विश्वास था कि वे बच्चों की इंद्रियों को पैदा करने में मददगार होंगी इनमें कुछ सामग्रियां नई थी तो कुछ उन सामग्रियों को का संशोधित रूप थी जिनका उपयोग उन्होंने विमंदित व मनोरोगों से ग्रस्त बच्चों के लिए किया था आशा की शिक्षिका उस समय जरूर अचकचा गई होगी जब मारिया ने सामग्रिया सौंपने के साथ कहा कि वो बच्चों को उन सामग्रियों के साथ अकेला छोड़ दें मैं बच्चों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना चाहती थी मारिया ने बाद में स्पष्ट किया मैंने उससे कहा कि वो कोई हस्तक्षेप न करे क्योंकि ऐसा करने पर मैं ये अवलोकन कर ही नहीं सकती थी कि बच्चे उनके साथ क्या करते हैं मारिया को यह देख खुशी हुई कि बच्चों ने गुड़ियाओं और गाड़ियों की अनदेखी की और लकड़ी से बने बेलनाकार घनाकार, छड़ी हुआ अन्य आकारों की मारिया द्वारा बनाई गई सामग्रियों की ओर लपके कई बार मारिया बच्चों को देखते घंटों गुजारती वे हमेशा नई चीज़ों को आजमाने का सोचते रहती पिछली रात बनाई किसी नई डिज़ाइन को लेकर वे इतनी उत्साहित होती कि स्कूल के समय का बेताबी से इंतजार करती उन्हें यह देखना अच्छा लगता कि बच्चे किस सामग्री को पसंद कर रहे हैं और उसका क्या उपयोग कर रहे हैं वे तब मंग मंत्र मुक्त हो जाती है जब बच्चे खुद बखुद बेलनों को सही जगह पर रखना या घनों को सही तरीके से एक के ऊपर एक व्यवस्थित करना सीख लेते उन्हें वृत्तों चौकोरों और त्रिकोणों को बोर्ड पर उनके सही खाँचों में रखना सिखाने के लिए किसी शिक्षक की दरकार नहीं। थी मारियो को यह देखकर अचरज हुआ कि तीन और चार साल के बच्चे किस तरह ध्यान केंद्रित कर काम करते हैं और अक्सर उसी काम को बार बार दोहराते हैं। जाते हैं उन्होंने गौर किया कि किसी खास उम्र में बच्चे कुछ कौशलों को अधिक आसानी से सीख लेते हैं पर वो उम्र गुजर जाने के बाद उन्हें वो उस कौशल को सीखने में कहीं अधिक समय लगता है वे इन चरणों को सीखने के संवेदनशील वे इन चरणों को सीखने के संवेदनशील चरण कहती थी जितना अधिक अवलोकन कर मारिया करती रही उतना ही अधिक उन्हें यह एहसास होता गया कि बच्चों को अपनी सामग्री चुनने देना कितना महत्वपूर्ण है लगता यह था मानो अपने संवेदनशील चरण का बच्चों को सहज बोध किताबों से भरा कोई पुस्तकालय या विश्वविद्यालय में सब नहीं हाजिर नहीं हो सकती थी पर अपनी व्यस्त बच्चों को उनका आना अच्छा लगता जैसे ही दरवाजे से घुसती वो घुसती बच्चे उनका अभिवादन करने दौड़े चले आते वे इस गदराए बदन वाली स्त्री जिसके चेहरे पर सदा सौ में मुस्कान रहती थी खूब पसंद करते थे अब अपने तीसरे दशक के अंत की ओर बढ़ रही मारिया हमेशा गहरे रंग के सुंदर कपड़े पहनती उनके गहरे भूले भूरे बाल सिर के ऊपर सलीके से जुड़े में बंधे होते उनका इतना करीब बैठ बच्चों को काम करते देखना भी बच्चों को नहीं अगड़ता जब मारिया उनसे बात करने या कोई सवाल पूछने आ पहुंचती तो बच्चों को खुशी होती दरअसल वे बच्चों में महत्वपूर्ण होने का भाव जगाती थी इसलिए क्योंकि बच्चे जो भी कहते उसमें मारिया हमेशा रुचि देती थी सप्ताह गुजरते गए मारिया ने कासादी बेम्बिनी में बदलाव जारी रखे उन्होंने बच्चों के आकार के हिसाब से मेज कुर्सियां बनवाई जो इतनी हल्की के के सामग्रियों और किताबों तक खुद पहुंच सके कांसादी बामबिनी की हर एक चीज उसे साधारण स्कूलों से अलग करती थी धूपदार खिड़कियों की दहलीजों पर पौधे और फूलों के गमले सजे थे मेजों पर खरगोश के पिजड़े या मछली के कटोरे होते बच्चे आजादी से कमरे में घूमते और जिस सामग्री में रुचि हो उसे चुनते जब तक मन चाहता जब तक मन चाहता उतनी देर वे उस सामग्री के साथ काम करते और तब उसे यथास्थान धर देते धूपदार दिन में वे पिछवाड़े के नन्हे से बगीचे में बीज बोते या खरपतवार हटाते सबसे अच्छी बात यह थी कि बच्चे सीख रहे थे और साथ ही सीखने का मजा भी ले रहे थे सबसे छोटे से सबसे बड़े बच्चे तक सबको कुछ काम करने पड़ते उन्होंने पौधों और पशुओं की देखभाल करना अपना भोजन तैयार करना और परोसना कक्षाओं की साफ सफाई करना सिखाया गया मारिया इन घरेलू व्यवस्था के कामों को व्यावहारिक जीवन के अभ्यास कहती थी उनका मानना था कि बच्चों को शुरू से ही खुद के लिए काम करना सिखाया जाना चाहिए वे अक्सर कहती थी कि कोई भी तब तक वास्तव में आजाद नहीं हो सकता जब तक वह आत्मनिर्भर न हो मारिया मोन्टेसरी से बेहतर आत्मनिर्भरता का आदर्श भला कौन हो सकता कभी कभी बच्चों को देखते हुए मारिया सोचती थी कि काशा की कक्षा उस नीरज उबाऊ कक्षा से कितनी भिन्न है जहाँ बचपन में वे खुद पूरे दिन बैठने को मजबूर हुई थी ये बच्चे पिछड़ों में कैद तोतों की मानिंद चतुर्भुज और त्रिकोण के नियम नहीं दोहराते थे वे उन आकारों को हाथी में हाथों में थाम उनकी भुजाओं गिन भुजाओं को गिन उनके कोड़ों को महसूस कर सकते थे जिस तरह से स्कूल विकसित हो रहा था उससे मारिया खुश थी उनके बच्चों को बेलगाम भागने दौड़ने से रोकने से कहीं ज्यादा हासिल उन्होंने बच्चों को बेलगाम भागने दौड़ने से रोकने से कहीं ज़्यादा हासिल किया था भवन के मालिक भी प्रसन्न थे उन्होंने मारिया से एक और रिहायशी भवन में स्कूल खोलने का आग्रह किया सात अप्रैल 1907 के दिन पहले स्कूल खुलने के तीन माहिया ने एक और प्रयोग करने का फैसला किया उन दिनों बच्चों को छह साल की उम्र के पहले पढ़ना या लिखना नहीं सिखाया जाता था अधिकतर लोग मानते थे कि साला आयु के बच्चे इन कौशलों को सीखने के लिए बहुत छोटे हैं पर मारिया इस बात से इतफाक नहीं रखती थी उन्होंने पहले भी आश्रम के बच्चों को लिखना सिखाने के लिए खास विधि का इस्तेमाल किया था, था कि आयु के ये नन्हे बच्चे भी उस जैसी से सीख सकते साथ बैठती कुर्सियों पर बैठे गत्ते और रेगमाल से अक्षरों के आकार काट उन्हें आपस में चिपकाती मारिया के इन अक्षरों को गत्ते के खाली डब्बे में रखा और रखा जाता और डब्बे को एक कक्षा के आले पर रख दिया जाता बच्चों को उनके बनाए ये नए खिलौने बहुत ही पसंद आए वे बार बार लगातार अक्षरों को अक्षरों को उठाते उन पर उंगली फेरते उन्हें छूते और उन्हें छाटते इसके बाद बच्चों ने हर एक अक्षर की ध्वनि निकालनी सीखी दिसंबर महीने के एक असामान्य रूप से गर्म दिन में मारिया बच्चों के साथ छत पर बैठी थी उनके पास एक पांच वर्षीय लड़का बैठा था लगता था उसके पास करने को कुछ नहीं मारिया ने उसे चौक का एक टुकड़ा दिया मेरे लिए इस चिमनी का चित्र बनाओ मारिया ने भवन की चिमनी को इशारा करके लड़के से कहा नन्हा बालक मुस्कुराया वह दिखाने को आतुर था कि वह कितनी अच्छी चित्रकारी कर सकता था उसने कुछ चित्र बनाए तब उत्तेजना से भरी मारिया को देखा उत्तेजना उत्ते से भरा मारिया को देखा मुझे लिखना भी आता है उसने उत्साह उस से कहा और फर्श पर शब्द लिखने लगा जी हाँ वह लिख रहा था केवल अक्षर नहीं बल्कि पूरे शब्द मानो यानी हाथ कमिनो यानी चिमनी तैतो यानी छत जल्दी दूसरे बच्चे भी आस इकट्ठे हो गए मुझे चौंक दो मैं भी लिख सकती हूँ एक ने कहा जैसे जैसे और बच्चे इकट्ठा हुए उत्तेजना बढ़ने लगी जल्दी बच्चे हर ओर लिख रहे थे फर्श पर खिड़कियों के पल्लों पर दरवाजों पर मारिया ने उस दिन का वर्णन लेखन का विस्फोट कहकर किया उस दिन के इस अभिव्यक्ति का उपयोग वे आगे भी करती रही उस रात मारिया ने अपने गत्ते और कैची को फिर से निकाला इस बार उन्होंने छोट, उन्होंने छोटी पर्चियाँ बनाई बम्बोला गुड़िया पाला यानी गेंद शेड़िया यानी कुर्सी अगले दिन कासा में हर एक वस्तु पर उसका नाम चसता था बच्चे अक्षरों की धुनिया जान ही चुके थे उन ध्वनियों को जोड़कर उन्होंने पूरे शब्द का उच्चारण बोझ लिया था और लिखित शब्द को वस्तु से जोड़ सके बच्चे अपनी नई खोज से इतने उत्तेजित हुए कि कमरे में भाग दौड़कर सभी पर्चियों को पढ़ने की कोशिश करने लगे एक दिन मारिया ने एक खेल बनाया बच्चों को एक टोकरी से एक एक कार्ड उठाना था अगर वे उस पर लिखे खिलौने का नाम पढ़ लेते तो वे उस खिलौने से जितनी देर चाहते खेल सकते थे पर बच्चों को खिलौने से खेलना ही नहीं था वे तो बस कार्ड पढ़ना चाहते थे उस दिन मारिया ने जो संतोष का अनुभव किया वह उसे कभी नहीं भूली जब मैं उस उत्सुक बच्चों के बीच ध्यान मग्न खड़ी थी उन्होंने बाद में याद करते हुए कहा इस बात ने मुझे अचरत से भर दिया है कि उन्हें ज्ञान से प्यार था उस बेवकूफ़ी बेवकूफ़ी भरे खेल से नहीं बस्तियों में रहने वाले इन चार व पांच साल के बच्चों ने पढ़ना लिखना सीख लिया था अगर मारिया इसके बाद कुछ भी ना करती तो भी दुनिया उन्हें इस एक ही उपलब्धि के लिए याद रखती पर मारिया मोन्टेशन मोन्टेशरिन ने तो अब बस शुरू अब शुरुआत ही की थी अध्याय पांच मामोल रीना सोन लरेंजो में हो रहे इस असाधारण प्रयोग की खबर फैलने लगी अखबारों में रफ्तें छपी की मारिया के स्कूलों में करिश्मे हो रहे हैं पहले काशा को खुले साल भर से भी कम गुजरा होगा कि पत्रकार शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर खुद अपनी आंखों से यह देखने आने लगे कि आखिर इस पतंगड़ का कारण क्या है मार्या ने बिना बुलाए चले आने वाले इस मेहमानों को अपने स्कूलों में मेहमानों का अपने स्कूलों में स्वागत किया अपने काम के बारे में उन्हें बताना मारिया को अच्छा लगता था वह इस बात से कतई परेशान नहीं होती थी कि लोग उनके कहे पर शक करते थे उन्हें मालूम था कि उन्हें बच्चों की बच्चों को देखने की जरूरत पर आने वाले मेहमान शंका से सिर हिलाते में आते, पर जाते वक्त उनके सिर सहमति में हिलते दिखाई देते डॉक्टर मोंटेसरी बेशक विलक्षण चीजें कर रही थी एक दिन स्कूल में आया हुआ एक पुरुष एक छोटे लड़के को श्याम पर कुछ लिखते देख रहा था इतने नन्हे बच्चे से नरने से बच्चे के कौशल को देख दंग रह गया उसने लड़के से पूछा तुम्हें लिखना किसने सिखाया लड़के ने अपने काम से नजर उठा व्यक्ति को उलझन के भाव से देखा मुझे किसने लड़के में बच्चों, बच्चे ही होते थे। वे कई बार लोगों को कह चुकी थी उनके कहे की पुष्टि में यह नन्हा जो सबूत पेश कर रहा था उससे अधिक की मारिया को जरूरत न थी कई शिक्षिकाएं जो कासा में आती खुद को अक्सर वापस लौटा पाती मारिया के काम में उनकी दिलचस्पी जगती पर और वे नए विचारों से भर वापस लौटती पर मह, महज पेशेवर जिज्ञासा उनके वापस लौटने का कारण नहीं था उन्हें मारिया पसंद आती थी चतुर और रोचक रोचक होने के साथ मारिया सहृदय धैर्यवान और मातृव थी वे उतनी ही सहजता से उन्हें पास्ता की तस्री या चाय के प्याले का निमंत्रण दे देती जिनकी, उनकी निजी समस्याओं के बारे में बातें करती जितनी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका पर जीवंत चर्चा ने अपने जीवन वे उतनी ही सहजता से कक्षा में शिक्षिका की भूमिका हो पर जीवन चर्चा करती मारिया ने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां हासिल की पर स्थायी मित्रताओं के लिए उन्हें कभी वक्त न मिल सका अब वर्ष की उम्र में वे लगातार आने वाली इन महिलाओं के साथ का स्वागत करती उनकी विधि सीखने की उनकी आतुरता मारिया को संतोष से भर देती मारिया उनकी शिक्षिका सलाहकार मित्र और मां बन गई थी वे उन्हें स्नेह से मामूली पुकारती इतालवी भाषा में इसका मतलब होता है प्यारी माँ इन महिलाओं में एक आना माक्यरोनी थी आना रोम विश्वविद्यालय में मारिया का भाषण सुन चुकी थी उस समय वे तय नहीं कर पा रही थी कि उन्हें शिक्षिका बनना है या नहीं पर वे मारिया से प्रेरित हुई अब अक्सर मारिया के स्कूल आया करती थी उन्हें मारिया में केवल एक अद्भुत शिक्षिका ही नहीं बल्कि एक महिला भी नजर आती थी जिम्मेदारियां युवती मिली हर दिन आखिरी बच्चे के घर चले जाने के बाद दोनों देर तक काम करती रहती तब रात के लिए ताले जड़ दोनों मारिया के घर की ओर निकलती जहाँ मारिया अपने माता पिता के साथ रहती थी वहां गर्मलाओं के पास बैठ शिक्षण सामग्री बनाती शिक्षा या महत्वपूर्ण सामाजिक मसलों पर बातचीत करती मारिया की मां रेनेल्डे अब तक भी अपनी बेटी के कामों में दिलचस्पी रखती थी और ऐसी चर्चाओं में जुड़ने में उन्हें भी मजा आता था एना की मदद के कारण मारिया को अब स्कूलों में कम समय बिताना पड़ता था और और वे अपने शोध को दर्ज करने उस पर भाषण देने में अधिक समय दे पाती थी कई लोग जिन्होंने मारिया के भाषण सुने थे वे मारिया की पद्धति वामग्रियों का उपयोग कर खुद अपने स्कूल खोलना चाहते थे उन्नीस की पत्झड़ में मारिया ने तीन और स्कूल खोले दो रोम में और एक मिलान में सोन लरेंजो में कासा के खुलने के दो वर्ष से भी कम में मोन्टेसरी का नाम इटली भर में जाना जाने लगा उन्नीस की गर्मियों में मारिया ने वह किया जो उन्होंने एक करसे से नहीं किया था उन्होंने छुट्टी ली एक धनी बैरोनेस ने ने उन्हें अपने सुरुचिपूर्ण विला में कुछ समय विश्राम करने का आमंत्रण दिया था पर मारिया को जल्द पता चल गया ठाले बैठना उनके बस का नहीं था इसलिए खुद को व्यस्त रखने के लिए मारिया छत पर पहाड़ों की ओर खेलने वाले स्थान पर बैठी और लिखने लगी एक मरतबे कागज पर अपनी कलम रखने के बाद सब इतनी तेजी से लुढ़कते निकले चले आए कि एक माह में ही उन्होंने किताब पूरी कर ली द मोन्टेश मेथड उसी साल छप गई थी इन वर्षों में ही उसका बीस से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो गया था आखिरकार शिक्षण की मोन्टेश पद्धति इटली की सरहदों के परे फैलने लगी अगले तीन सालों में मोंटेसरी पद्धति पर आधारित स्कूल दुनिया भर में खुले चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया व कनाडा तक में 1911 के अंत तक इटली तथा स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक स्कूलों में मोंटेसरी मोन्टेसरी सभ... सभी सार्वजनिक स्कूलों ने मोंटेसरी पद्धति अपना ली गई इटली तथा स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक स्कूलों में मोन्टेश् पद्धति अपना ली गई उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली मोन्टेश शाला टेरी न्यूयॉर्क में खुली दो वर्ष बाद अमेरिका में करीब एक सौ स्कूल खुल गए मारिया इतने सारे मोन्टेश्वरी स्कूलों को खुलते देख बेहद प्रसन्न थी पर उन्हें यह फिक्र भी थी कि उनकी पद्धति और सामग्रियों का शायद सही उपयोग नहीं होगा मारिया को एहसास हुआ कि इन स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है पिछले कुछ वर्षों में मारिया ने चिकित्सा का काम करने में कम ही समय बिताया था अड़तालीस वर्ष की आयु में उन्होंने तय किया कि वे अपना नाम इटली के सक्रिय चिकित्सकों की सूची से हटा देंगे वे अपना समय शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और नए स्कूलों के खुलने की निगरबानी करने में बिताना चाहती थी अना और अपने समर्पित हिमायत क्योंकि एक समूह की मदद से वे अपने पहले अंतरराष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण की योजना बनाने लगी पर उनकी योजना में तब बाधा आई जब 1912 सौ की क्रिसमस के, के पांच दिन पहले उनकी मां का देहांत हो गया रेनिल्डे मोन्टेसरी मारिया की सबसे बड़ी प्रशंसक सहयोगी और विश्वासपात्र और सखी थी मारिया को उनकी कमी हमेशा खिलने वाली थी मारिया अगले कई सालों तक उनके शोक में काले वस्त्र पहनती रही पर काम में व्यस्त रहना माँ की मृत्यु के दुख को कम करने में मदद करता था मारिया ने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना को जारी रखा जनवरी 1913 में रोम में इसका शुभारंभ हुआ दुनिया के विभिन्न देशों से सत्यासी शिक्षकों ने इसमें शिरकत की मारिया ने समूह से एक ऊपर उठे हुए मंच पर दुभाषे की मदद से समूह को संबोधित किया वह तब बयालीस साल की शालीन महिला थी उनके घुघराले बाल जिनमें अब सफेदी का पुट था उनके चिकने चेहरे और चमकदार भूरी आंखों को घेरते थे वे धीमी गति से इतालवी में अपनी बात कहती सावधानी से हर वाक्य के बाद रोकती ताकि उनकी बात को अंग्रेजी में अंग्रेजी में उल्टा करने का समय मिल सके यानी ट्रांसलेट करने का समय मिल सके उनकी सखियां कमरे के हिस्ट, पिछले हिस्से में बैठ सगर वह अपनी मामोलिना को देखती यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद सफल रहा भागीदार शिक्षक सिखाने पढ़ाने की नई पद्धति से लय सोच अपने चुने हुए पैसे के प्रति नए उत्साह के साथ घर लौटे मारिया भी इस बात से आश्वस्त थी कि अब ये शिक्षक उनकी पद्धति का सही उपयोग कर सकेंगे आखिरकार एक नई तरह के स्कूल का उनका सपना साकार हो रहा था पर मारिया की संपूर्ण खुशी की राह में एक अड़चन अब भी थी उनके बेटे मारियो की अनुपस्थिति उसके जन्म के बाद पंद्रह साल गुजर चुके थे इटली में कई चीजें बदली थी पर एक चीज नहीं अविवाहित मां का बच्चे को जन्म देना अब भी एक कलंक था हालांकि मारियो को मारिया की सच्चाई कभी बताई नहीं गई थी वो हमेशा से यह जानता था कि वो बेहद खास है उन्नीस सौ तेरह गर्म बसंत के एक दिन स्कूल के भ्रमण के दौरान मारियो ने पास ही रुकी एक गाड़ी से उस खूबसूरत महिला को उतरते हुए देखा कई सालों बाद मारियो ने इस क्षण को याद करते हुए बताया कि वे उनके पास गए और बोले मैं जानता हूं कि आप ही मेरी माँ हैं जब मारियो ने कहा कि वह उनके साथ जाना चाहता है तो मारिया ने इनकार नहीं किया उस दिन से माँ और बेटा हमेशा साथ रहे हालांकि मारिया सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकी कि मारियो उनका पुत्र है कम से कम अब वो उनके साथ तो था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के बाद मारिया ने दुनिया भर में अनेक यात्राएं की शिक्षकों को प्रशिक्षित किया भाषण दिए और शिक्षकों को नए स्कूल खोलने में मदद की उनकी अधिकांश यात्राओं में मारियो उनके साथ जाता अंततः वह उनका सचिव और सहायक बना विवाह होने और स्वयं के बच्चे होने के बाद भी मारियो उनके साथ काम करता रहा उन्नीस में उसने एसोसिएशन मोंटेसरी इंटरनेशनल की स्थापना की ताकि मोंटेसरी सालाओं की तथा शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षणों की निगरानी की जा सके मारिया ने अपना शेष जीवन अपने काम को समर्पित कर दिया है पहले कासादी बॉम्बिनी के खुलने के चालीस वर्ष बाद भी मारिया अपनी शिक्षण पद्धति को उसी उत्साह व ऊर्जा के साथ सिखाती थी अपने अंतिम वर्षों में भी उनके लिए यह असामान्य नहीं था कि वे उड़कर हॉलैंड से लंदन जाएं और दोपहर का खाना वहां खाने के बाद उड़ान भर भाषण देने भारत पहुंचे जहाज पकड़ भाषण देने भारत पहुंचे एक ही दिन में पर वे कितनी भी व्यस्त क्यों नहीं रही हूं बच्चों से मिलने का वक्त वे निकाल ही लेती थी किसी भी नए शहर में पहुंचते ही वे मेजबानों से सबसे नजदीकी मोन्टेश्वरी शाला ले जाने का आग्रह करती वहां वे धीरे से बैठती उत्तेजित बच्चे उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते यह देखिए मुझे देखिए मैं गिन सकती हूँ मेरी बात सुनिए नन्हे बच्चे हमेशा मारिया को वह सब दिखाने को आतुर रहते जो वे कर सकते थे और मारिया भी देखने को हमेशा आतुर रहती उन्नीस तक मारिया दो विश्व युद्धों को जी चुकी थी और अक्सर स्थायी विश्व शांति की उम्मीद की बात करती थी हम विश्व में मेल मिलाप केवल उन वैश्वों को एकजुट कर हासिल नहीं कर सकते जो इतने अलग थलग हों मारिया कहती यह हासिल किया जा सकेगा जब हम अपनी शुरुआत बच्चे से करें जो नस्लवादी पूर्वाग्रह के साथ जन्म नहीं लेता बच्चों की शिक्षा के प्रति आजीवन समर्पण के लिए मारिया को 1949-1950 और 1951 में नोबल शांति के पुरस्कार के लिए नामित किया गया वे सम्मान से बेहद भावभिवोर हुई 6 मई उन्नीस को मारिया का हॉलैंड देहांत में हुआ 6 मई उन्नीस को मारिया का हॉलैंड में देहांत हुआ जहां वे अपने मित्रों से मिलने गई थी उन्हें हॉलैंड में ही दफनाया गया मारिया की इच्छा थी कि उन्हें वही दफनाया जाए जहाँ उनकी मृत्यु हो इटली में उनके माता पिता की कब्र पर लगे पत्थर पर यह इबारत लिखी हुई है मारिया मोन्टेसरी अपने प्रिय देश से और यहाँ दफन अपने प्रियजनों से बहुत दूर चिर विश्राम में हैं। यह इस तथ्य का सबूत है कि उनके कार्य की सार्वभौमिकता ने उन्हें विश्व नागरिक का दर्जा दिया है अपनी वसियत में मारिया ने अपनी सारी संपत्ति इलमियो फिगलियो मेरे पुत्र के नाम छोड़ी आखिरकार अपनी मृत्यु के बाद वे मारियो को अपना बेटा कह सकी उनके अनुरोध पर मारियो ने उनके द्वारा आरंभ किए एक कार्य को मानवता की भलाई के लिए जारी रखा मारिया के विचार उनके साथ नहीं मरे सभी स्थानों के स्कूल किसी न किसी तरह उनके कार्य से प्रभावित हुए हैं दुनिया भर में स्थापित हजारों माउंटेश स्कूल उस महिला के प्रति श्रद्धांजलि हैं, जिन्होंने एक सपना देखा और उसे वे साकार कर सके कासादी बम्बेनी का एक ठेठ दिन 9 से 10 बजे आगमन और दिन की तैयारी साफ सफाई की जाँच अप्रैल पहले में मदद व्यवहारिक जीवन के अभ्यास पिछले दिन की घटनाओं पर चर्चा और धार्मिक अभ्यास दस से ग्यारह बौद्धिक अभ्यास यानी संवेदी सामग्रियों के साथ काम करना और नाम का पाठ वस्तुओं का वर्णन करने के लिए सही शब्द सीखना जैसे लंबा और छोटा मोटा और पतला दोनों गतिविधियों के बीच कुछ समय बिशरा ग्यारह से साढ़े ग्यारह आसान व्यायाम सुगढ़ तरीके से अंग संचालन सीधी कतार में मार्च करना शिष्टाचार के पाठ वस्तुओं को ढंग से रखना साढ़े से बारह छोटी प्रार्थना और दोपहर का भोजन बारह से एक मुक्त खेल एक से दो निर्देशित खेल संभव हो तो बाहर खुले में बड़े बच्चों के लिए व्यावहारिक जीवन के अभ्यास सभी बच्चों की साफ सफाई की जांच चर्चा दो से तीन हस्त से चीजें गढ़ना डिजाइन बनाना आदि तीन से चार व्यायाम गीत संभव हो तो बहारने कर की करने का अभ्यास पौधों और पशुओं की देखभाल पुस्तक सूची क्रेमर रिटा मोन्टेसरी मारिया द मोन्टेसरी मैथ न्यूयॉर्कन 1980. बार बार की रुचि मारिया मोन्टेसरी में तब जागी जब उन्होंने अपने बेटे का दाखिला बेरी में अपने घर के, पास साला में जब के बारे में पढ़ने लगी तो ऐसी उन्होंने, कि उन्होंने तय किया कि वे युवा पाठकों के लिए मारिया मोन्टेसरी की जीवनी लिखेंगी यह सुश्री ओक ऑनर की पहली किताब है सारा कॉम्पेटली मोन्टेसरी पद्धति नावाकिफ नहीं है इटली में पलते बढ़ते वक्त उनकी आरंभिक शिक्षा सार्वजनिक स्कूलों में हुई जो मोन्टेसरी पद्धति पर आधारित थे उनके स्वयं के माता पिता मोन्टेसरी विधि में प्रशिक्षित थे और उन्हें मारियो मोन्टेसरी से मिलने का सौभाग्य मिला था सुश्री कॉम्पिटेली ने फ्लोरेंस के एकेडेमिया एकेडमिया बेले आर्टी तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया वे मिनियोलिस मिनेसोटा में रेखा चित्रण और इतालवी भाषा पढ़ाती है